संक्षिप्त महाभारत वन पर्व प्रहस्त धुम्राक्ष और कुंभकर्ण का वध मारकंडे जी कहते हैं तदनंतर युद्ध में भयानक पराक्रम दिखाने वाले प्रहस्त ने सहसा विभीषण के पास आकर गर्जना करते हुए उन्हें गदा से मारा विभीषण ने भी एक महाशक्ति हाथ में ली और उसे अभिमंत्रित कर प्रहस्त के मस्तक पर दे मारा उस शक्ति का वेग वज्र के समान था उसका आहत आघात लगते ही प्रहस्त का मस्तक कटकर गिर पड़ा और वह आंधी से उखाड़े हुए वृक्ष के समान धराशायी हो गया उसको मरते देख धूम्राक्ष नामक राक्षस बड़े वेग से वानरों की ओर दौड़ा और अपने बाणों के प्रहार से सबको इधर उधर भगाने लगा यह देख पवन नंदन हनुमान ने धूम्राक्ष को उसके घोड़े रथ और सारसी सहित मार डाला उसके मरने से वान्डरों को कुछ तसली हुई और वे अनान्य राक्षसों को मारने लगे उनके भयंकर मार पड़ने से सभी राक्षस जीवन से निराश हो गए जो मरने से बचे वे भय के मारे भाग कर लंका में घुस गए वहां जाकर सब ने रावण को युद्ध का समाचार सुनाया उनके मुख से सेना सहित प्रहस्त और धूम्राक्ष के वध का वृत्तांत सुनकर रावण बड़ी देर तक शोक भरे उच्छ्वास लेता रहा फिर सिंहहासन से उठकर कहने लगा अब कुंभकर्ण के पराक्रम दिखाने का समय आ गया है ऐसा सोचकर उसने ऊंची आवाज़ वाले नाना प्रकार के बाजे बजवाए और विशेष प्रयत्न करके घोर निद्रा में पड़े हुए कुंभकर्ण को जगाया फिर जब कुछ स्वस्थ और शांत हुआ तो उससे रावण ने कहा भैया कुंभकर्ण तुम्हें पता नहीं हम लोगों पर बड़ा भारी भय आपा है मैं राम की स्त्री सीता को हर लाया था उसी को वापस लेने के लिए वह समुद्र पर पुल मानकर यहाँ आया हुआ है उसके साथ वानरों की बहुत बड़ी सेना है अब तक उसने प्रहस्त आदि हमारे कई आत्मीय व्यक्तियों को मार डाला है और राक्षसों का संहार मचा रखा है तुम्हारे सिवा कोई ऐसा वीर नहीं है जो उसे मार सके तुम बलवानों में श्रेष्ठ हो इसलिए कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए जाओ और राम आदि संपूर्ण शत्रुओं का नाश करो रावण के आज्ञा मानकर कुंभकर्ण जब अपने अनुचरों सहित नगर से बाहर निकला तो उसकी दृष्टि सामने ही खड़े हुए वानर सेना पर पड़ी जो विजय के उल्लास से शोभा पा रही थी फिर जब उसने भगवान राम के दर्शन की इच्छा से उस सेना में इधर उधर दृष्टि डाली तो उसे हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण भी दिखाई पड़े इतने ही में वानरों ने आकर कुंभकर्ण को सब ओर से घेर दिया और बड़े बड़े पेड़ उखा कर उसको मारने लगे कुछ बानर नाना प्रकार के भयानक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे कुंभकर्ण इससे जरा भी विचलित न हुआ वह हस्ते हस्ते बानरों का भक्षण करने लगा देखते देखते बल चंडबल और वज्रबाहू नामक बानर उसके मुख के ग्रास बन गए कुंभकर्ण का यह दुखदायी कर्म देखकर तार आदि बानर थर्रा उठे और बड़े जोर से चित्कार करने लगे उनका क्रंदन सुनकर सुग्री वहाँ दौड़े आए और एक साल का वृक्ष उखाड़कर उन्होंने कुंभकर्ण के सिर पर दे मारा वह साल टूट गया पर कुंभकर्ण को पीड़ा न पहुँचे हां उसके स्पर्श से वह कुछ सावधान अवश्य हो गया फिर तो उसने विकट गर्जना की और सुग्रीव को बलपूर्वक पकड़कर अपनी दोनों भुजाओं में दबा लिया लक्ष्मण जी यह सब देख रहे थे जब वह राक्षस सुग्रीव को लेकर जाने लगा तो वे दौड़ उसके सामने आ गए उन्होंने कुंभकर्ण को लक्ष्य करके एक बड़ा वेगशाली बाण मारा वह उसके कवच को काट कर शरीर को छेदता हुआ रक्तरंजित हो जमीन में समा गया छाती छिद जाने के कारण सुग्रीव को तो उसने छोड़ दिया और अपने दोनों हाथों से एक बहुत बड़ी चट्टान लिए लक्ष्मण पर धावाद किया लक्ष्मण ने भी बड़ी शीघ्रता के साथ दो तीखे बाण मारकर ऊपर उठी हुई उसकी दोनों भुजाओं को काट डाला अब उसके चार बाहें हो गई कुंभकर्ण ने पुनः चारों हाथों में शिलाएँ लेकर आक्रमण किया किंतु सुमित्रंदन ने हस्तलाघो दिखाते हुए फिर से मार मार कर उन चारों भुजाओं को भी काट दिया तब उसने अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया उसके अनेकों पैर अनेकों सिर और अनेकों भुजाएं हो गई यह देख लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार करके उस पर्वता राक्षस को ची डाला जैसे बिजली गिरने से वृक्ष धराशायी हो जाता है उसी प्रकार उस दिव्यास्त्र से आहत होकर वह महाबली राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा कुंभकर्ण को प्राणहीन होकर गिरते देख राक्षस लोग भय के मारे भाग गए इस युद्ध में राक्षसों का ही अधिक संघार हुआ वानर बहुत कम मारे गए।